संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व समंग का नारद जी से अपनी शोकहीन स्थिति का वर्णन तथा नारद जी का गालो को श्रेय का उपदेश युधिष्टि ने पूछा पितामह संसार के जीव दुख और मृत्यु से सदा डरते रहते हैं अतः आप ऐसा उपदेश करें जिससे हमें उन दोनों का ही भय न हो भीष्जी ने कहा भारत इस विषय में नारद और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 तथा तथा उसके को जानता हूं। इसे से मेरे मन में में कभी नहीं होता। मुझे कर्मों के के आरंभ का का उनके फलोदय काल भी ज्ञान है। और लोक में जो भांति-भांति कर्म फल प्राप्त होते हैं उनको भी मैं जानता हूँ इसी से कभी उदास नहीं होता जगत में गंभीर विद्वान मूर्ख अंधे और जड़ भी जीवित रहते हैं तथा स्वस्थ शरीर वाले देवता बलवान और निर्बल सभी अपने कर्मानुसार जीवन धारण करते हैं इसी तरह हम भी जी रहे हैं हजार रुपये वाले भी जीवित हैं और सौ रुपये वाले भी तथा कुछ लोग साग खाकर ही जीवन धारण करते हैं इसी तरह हमें भी जीवित समझिए मनुष्य जिसके कारण किसी को प्राग्ञ बुद्धिमान कहते हैं उस प्राग्ञ बुद्धि की जड़ है इंद्रियों की प्रसन्नता जिस मूढ़ इंद्रिय वाले पुरुष की इंद्रिया शोक और मोह में पड़ी है उसको प्रग्या की प्राप्ति नहीं होती को गर्व होता है उसका वह गर्व मोह मोह रूप ही है। मनुष्य के लिए न सुखद होता है, न परलोक तो दुख ही उठाना पड़ता है और न हमेशा सुख ही मिलता है संसार के स्वरूप को परिवर्तित होता देख हमारे जैसे मनुष्य कभी संताप नहीं करते अनुकूल भोग या सुख पाकर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 विष्ण ने कहा युद्धि सदा गुरुजनों की पूजा वृद्ध पुरुषों की उपासना और शास्त्रों का श्रवण ये तीन कल्याण के अमोक साधन हैं। इस विषय में भी देवर्षि नारद और महर्षि के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है एक समय गालो मुनि ने कल्याण प्राप्त की इच्छा से ज्ञानानंद से परिपूर्ण एवं मन को सदावश में रखने वाले देवर्षि नारद जी के पास जाकर उनसे इस प्रकार प्रश्न किया भगवान आप उत्तम गुणों से युक्त और ज्ञानी हैं तथा मैं आत्म तत्व से अनभिज्ञ एवं मूढ़ हूं अतः आप मेरी संदेह को दूर करें शास्त्रों में बहुत से कर्तव्य कर्म बताए गए हैं किंतु वे सब मेरे लिए एक से हैं उनमें से जिसके अनुष्ठान से मेरी ज्ञान में प्रवृत्ति हो सकती है उसका मैं निश्चय नहीं कर पाता उसे आप ही निश्चय करके बता दें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 उनको और अपने को समान रूप से संतुष्ट देखकर मुझे कल्याण प्राप्ति के उपाय का ठीक ठीक निश्चय नहीं हो पाता यदि शास्त्र एक होता तो श्रेय का उपाय भी एक ही होने के कारण स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता किंतु तो बहुत से शास्त्रों ने मिलकर श्रेय मार्ग को अत्यंत गूढ़ बना डाला है जिससे अब वह संशयग्रस्त जान पड़ता है इसलिए मैं आपकी श्रेणी में आया हूँ कृपा करके मुझे श्रेय के वास्तविक मार्ग का उपदेश कीजिए नारद जी ने कहा था, आश्रम चार है और शास्त्रों में उनकी पृथक पृथक कल्पना की गई है तुम गुरु की शरण लेकर उन सब को यथार्थ रूप से जानो उन चारों आश्रमों के स्वरूप और गुण आदि भिन्न भिन्न हैं। स्थल दृष्टि से विचार करने पर वे सर्वोत्तम अभीष्ट अर्थात श्रेय मार्ग का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं करा पाते कुछ सूक्ष्मदर्शी विद्वानों ने ही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 अधिक परिश्रम करना तथा परिश्रम से बिल्कुल दूर रहना ये सब बातें श्रेय चाहने वाले के लिए त्याज है दूसरों की निंदा करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न न करें। साधारण मनुष्यों की उपेक्षा साधारण मनुष्यों की अपेक्षा जो अपने में विशेषता है वह उत्तम गुणों द्वारा ही प्रकट होनी चाहिए गुण मनुष्य ही अधिकतर अपनी तारीफ के पुल बांध कर, बांधा करते हैं वे अपने में गुणों की कमी दे दूसरे गुणवान पुरुषों के द्वेष दोष बताकर उन पर आक्षेप किया करते हैं यदि कहीं वे कुछ पढ़ जाए तब तो घमंड में आकर अपने ही महापुरुषों से भी अधिक गुणी मानते मानने लगे किंतु जो दूसरे किसी की निंदा तथा अपनी प्रशंसा नहीं करता ऐसा सर्वगुण संपन्न विद्वान ही महान यश का भागी होता है फलों की पवित्र एवं मनोहर सुगंध बिना बोले ही महक अनुभव में आ जाती है तथा सूर्य भी बिना कुछ कहे ही आकाश में सब के समक्ष प्रकाशित हो जाता है इसी प्रकार संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो बोलती नहीं किंतु अपने वश में यश से प्रकाशित होती रहती हैं मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा करने से ही संसार में ख्याति नहीं पा सकता किंतु विद्वान पुरुष गुफा में छिपा रहे तो भी उसकी सर्वत्र प्रसिद्धि हो जाती है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 मुझे तो सब प्राणियों के लिए ज्ञान की प्राप्ति ही अच्छी जान पड़ती है बुद्धिमान पुरुष ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछे किसी को कोई उपदेश न करे पूछने पर भी किसी के प्रश्न का उत्तर न दे जड़ की भांति चुपचाप बैठा रहे मनुष्य को सदा धर्म में लगे रहने वाले साधु महात्माओं तथा सुधर्म उदार पुरुषों के समीप निवास करने का विचार करना चाहिए जहाँ चारो वर्णों के धर्मों का परस्पर सम्मिश्रण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 और पापियों के संग से पुण्य एवं पाप दोनों का संयोग हो जाता है मृत सासी भृत्य वर्ग और अतिथि आदि को भोजन कराने के बाद भोजन करने वाले पुरुष रसास्वादन की ओर दृढ़ न रख करके ही भोजन करते हैं किंतु जो अपनी रचना का विषय समझकर स्वादु अस्वादु का विचार रखते हुए भोजन करते हैं उन्हें कर्म में बंधे हुए समझना चाहिए जहां ब्राह्मण अन्यायपूर्वक प्रश्न करने वाले पुरुषों को धर्म का उपदेश करता हो आत्मज्ञानी को उस देश का परित्याग कर देना चाहिए जहां के लोग बिना किसी आधार के ही विद्वानों पर दोषारोपण करते हो वहां कौन रहेगा जहां लालची मनुष्यों ने प्रायः धर्म की मर्यादा तोड़ डाली हो उस देश को में कौन नहीं कौन देश को कौन नहीं त्याग देगा परन्तु जहाँ के लोग आश्चर्य और शंका से रहित होकर धर्माचरण करते हों, वहा पुण्यशील महात्माओं के पास अवश्य निवास करना चाहिए जिस देश में मनुष्य धन के लिए धर्म का अनुष्ठान करते हों, वहाँ कभी न रहे क्योंकि वहाँ के निवासी पापी होते हैं जहाँ जीवन रक्षा के लिए लोग पाप कर्म से जीवित चलाते हैं जीवन जीविका चलाते हों जहाँ राजा और उनके सेवकों में कोई अंतर न हो तथा जहाँ के मनुष्य अपने कुटुंबीजनों के पहले ही भोजन कर लेते हो, उस राष्ट्र को ज्ञानी दे जहां धर्म में श्रद्धा रखने वाले सनातन धर्म श्रोते ब्राह्मण ही यज्ञ कराने और पढ़ाने के कार्य में नियुक्त हो तथा उन्हीं लोगों को पहले भोजन कराया जाता हो उस देश में निवास करना उचित है जहाँ स्वाहा अग्निहोत्र श्रद्धा श्राध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 तथा तो का राजा सदा होकर ही राज्य का का पालन करता हो और का हो और संपूर्ण कामनाओं स्वामी संपत्तिमान होकर भी से भी रहता हो, बिना विचारे ही निवास करना चाहिए क्योंकि राजा के शील स्वभाव जैसे होते हैं वैसे ही उसकी प्रजा भी होती है वह अपने कल्याण का समय उपस्थित होने पर अपनी प्रजा का भी कल्याण करता है तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जुम्मन ने श्रेय मार्ग को संक्षेप से वर्णन किया है विस्तार से तो आत्मकल्याण की परिगणना हो ही नहीं सकती जो इस प्रकार के वृत्ति से रहकर जीव का चलाता और प्राणियों के हित में मन लगाए रहता है उस पुरुष को सुधर्म रूप तप के अनुष्ठान से इस लोक में ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी